माँ की बातें सरयू बाला देवी रविवार तीस सितंबर 1918 सौ अट्ठारह आज महाअष्टमी है माँ ने आने को कहा था सुबह से ही हम दोनों बहनें आ पहुँची हैं आने के बाद हमने देखा कि कुछ भक्त महिलाएं फूल लेकर आई हैं माँ के चरणों की पूजा करने के उपरांत वे गंगा स्नान करने चली गई माँ ने मुझसे पूछा तुम रहोगी ना आज महाअष्टमी है मैंने कहा रहूंगी। थोड़ी देर बाद पूजनी शरत महाराज माँ के चरणों में प्रणाम करने आए हम पास के कमरे में चली गई माँ अपने दोनों चरण फर्श पर लटकाए हुए तख्त पर बैठी हुई है और भी अनेक भक्तों ने प्रणाम किया बाद में मैं माँ को आदि के साथ गंगा स्नान करने को गई माँ ने आज घर में ही स्नान किया क्योंकि माँ एक एक दिन के अंतर से स्नान करने जाया करती थी गठशा के कारण प्रतिदिन नहीं जाती थी आकर देखा तो अनेक महिलाएं माँ की पूजा कर रही थीं उनमें से कई वस्त्र लाई थी कालीघाट में जिस प्रकार माँ काली के शरीर से वस्त्र लपेट दिए जाते हैं पूजा के अंत में उसी प्रकार सभी माँ के शरीर पर कपड़े लपेटती जा रही हैं। माँ भी एक एक कर उन्हें देखती हुई उतार कर रखती जा रही है कभी किसी से कहूटती है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 गोलाप माँ कह रही है जिसकी चीज है उसी को मिली माँ ने भी कहा हाँ जिसका था उसी का हुआ बीच में दो एक दिन थोड़ी गड़बड़ी होने के बाद एक अन्य जन परलोकगत द्वितीय पत्नी का थोड़ा सा भोग हो गया यह जन्म जन्मांतर का योग है बलराम बाबू के घर में सभी आकर पूजा कर गए अंत में मैं गई पूजा करने के बाद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 इसका किनारा बड़ा अच्छा है एक गैरिक व संधारणी महिला ने माँ की पूजा करने के बाद उनके चरणों में दो रुपये रख दिए इस पर माँ ने कहा यह क्या यह क्या करती हो गेरुआ पहनी हो हाथ में रुद्राक्ष की माला है माँ ने महिला से पूछा दीक्षित कहाँ से हुई हो महिला ने कहा दीक्षा नहीं हुई है माँ बोली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 तो भी वे महिला अनुनय विनय करने की लगी गोलाब माँ भी उनका थोड़ा समर्थन किया देखा कि मां काफी सदै हो गई है बोली बाद में देखा जाएगा गौरी मां अपने आश्रम के बालिकाओं को ले आई हैं। सब ने पूजा करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद बिदा ली ठाकुर की पूजा समाप्त करके बिलास महाराज ने आकर चुपके चुपके माँ से कहा माँ आज पता नहीं ठाकुर ने भोग ग्रहण किया या नहीं एक प्रसादी पत्तल आकर नैवेद्य के ऊपर पड़ गया था ऐसा क्यों हुआ बहुत से लोगों ने घरों से काफी कुछ लाया है न जाने क्या हुआ माँ ने कहा गंगा जल छिड़क दिया है ना? सो तो छिड़क दिया है कहकर वे चले गए सुनकर मन में बड़ा उधेड़ बुन चलने लगा महाअष्टमी का दिन था माँ की चरण पूजा लगातार चलती रही